हृदय कमल में परब्रह्म का ध्यान करने के लिए कहा आसन में बैठ करके इंद्रिय मन को नियमन करना परब्रह्म का ध्यान अचिंत्यम अव्यक्तम अनंतरूपम इसे तमाद मध्यानमेकम विभुम चिदानूपमदुतम उमा सहायम परमेश्वर प्रभु त्रिलोचनम नील कंठम प्रशांतम तम परमात्मान ब्रह्मात्मकी एकता है ये ब्रह्मात्मान टीका में अर्थ क्या तम का अर्थ ब्रह्म अभिन्न आत्मा को आत्मा से अभिन्न ब्रह्म आदि मध्यांत भी न आदि है उत्पत्ति इसकी उत्पत्ति होती है आदि है और है तो विनाश है आदि अंत हो तो मध्य भी होगा तो ये आदि मध्याअनम आदिअंत नहीं नित्य तो मध्य भी नहीं है मध्य होगा तो उसकी उत्पत्ति और नाश दोनों हो तो काल परिच्छन हो जाएगा और मध्य है तो किसी के किसी देश में एक देश में मध्य में है एक देश में अंत है तो देश परिच्छन भी हो जाएगा तो मध्य रही तो परिच्छेद परिच्छन्य हो गया एकम एक अद्वितीय है उससे भिन्न कुछ है ही नहीं विभुम विभु का तो समर्थ भी होता है व्यापक भी होता है चिदानंदम चिद रूप है आनंद रूप चिद आनंद स्वरूप है अरूपम रूपम अविद्यमान रूपम यूप आनंद रूप कोई रूप उसका अलग नहीं है स्वरूप आनंद रूप ही है अन्य कोई रूप है ही नहीं अद्भुतम आश्चर्यजनक है ऐसे उसके समान कोई दूसरा है ही नहीं सहायम उहाय उहा तम उमा सहायम उमाहे सहाय उथ भवानी देवी उथ ब्रह्म विद्यापन ब्रह्मा विद्या भी है उमा ब्रह्मा विद्या तो ब्रह्मा विद्या है जिसके सहाय ब्रह्मा विद्या के साथ सरम पर ईश्वर से परमेश्वर ते ईश्वर स शासक है उनमें भी सबका नियामक है परमेश्वर प्रभुम है समर्थक त्रिलोचनम त्रीन लोचना त्रिलोचन तम तीन चक्षु वाला तीन चक्षु में तो में है इसे सूर्य चंद्र और अग्नि में इसे तीन चक्षु नीला कंठम नीलम कंठम ये इसका कंठ नीला वो तो शिव का रूप है नीला कंठ है और अन्य वे अर्थ करेंगे हरा हरा विष्व को कंठ में धारण करने से नीला रूप हो गया यदि यद्यपि गौरवन है कर्पूर गौरव करुणावतरम बोलते है तो कंठ नीलवन है प्रशांतम प्रकर्षण शांतम प्रशांतम सब अंतकरण इंद्रिय सब शांत है ऐसे उनको ध्यान मनिर्गति भूत युवि इनका ध्यान करके आगे के साथ संबंध है भूतयोनि ईश्वर को प्राप्त करता है ईश्वर को ब्रह्म लोक जाता है ईश्वर को प्राप्त करता है यहाँ सगुण का भी निरूपण है और अनिर्गुण का निरूपण कहेंगे तम ब्रह्मत्मान तम का ब्रह्मात्मान आदि मध्यांत विहीनम आदि मध्य अंतरहित आदि उत्पत्ति मध्य परिच्छेद अंत है विनाश विहीनम का वर्जितम रहितम उत्पत्ति नहीं विनाश नहीं परिच्छेद नहीं परिच्छेद तीन प्रकार है देश काल वस्तु परिच्छेद देश कृत परिच्छेद काल कृत परिच्छेद वस्तु कृत परिच्छेद कुछ भी नहीं है अन... इसलिए अनंत भी कहते हैं ब्रह्म शब्द का भी व्यर्थ है तेतु आदि मध्य अंतरित तो क्यों है हेतु एकम एकम एक होने से उत्पत्ति विनाश रहित कोई कारण हो तो किसी से उत्पादक हो नाशक हो तो विनाश हो गया एक अद्वितीय वस्तु है द्वितीय वस्तु मात्र रहितम एकम का अर्थ द्वितीय एक ही परमात्मा और जीवात्मा के जड़ अनेक है ये अर्थ नहीं अविद्यमान द्वितीय यमाथ एक अद्वितीय है इसलिए सदैव समय दमक एकम, एव एकम एव एक अद्वित एक अद्वितय स्वगत सजाते विजाते भेदहित एक अद्वितय ब्रह्म विभुम का समर्थ है शक्ति के योग से सामर्थ्य हिव्यापक चिदानंदम स्वयं प्रकाश मन से आनंदम स्वयं प्रकाशमान उसको प्रकाश करने के लिए कोई दूसरा प्रकाश का नहीं प्रकाशांतर नैरंतरण प्रकाशमान अन्य प्रकाश के बिना प्रकाशांतर नैरपक्षण अन्य प्रकाश के बिना प्रकाशमान है और आनंद रूप है आनंद सुख है किंतु ये जो आनंद है निरतिशय आनंद विषय सुख होता है सातिशय ये विषय के बिना ही सुख स्वरूप है विषयजन्य सुख है वास्तव सुख नहीं है आनंद रूप ब्रह्म सुख रूप है उसका प्रतिबिंब है सुखाकार वृत्ति में आनंद रूप ब्रह्म की अभिव्यक्ति अर्थात प्रतिबिंब होता है उसको सुख शब्द से कह देते हैं वास्तव सुख ही स्वरूप है जो ज्ञान रूप है वही ही सुख है जितने बाकी सुख है विशेष सुख सब सात किससे अधिक इससे कोई अधिक उससे कोई अधिक ये सुख विचार किया गया ब्रह्म लोक में सबसे अधिक सुख है, है।, है। यहाँ से लेकर के मर्त्य सुख से आरम्भ करके सौ गुणा सौ गुणा सौ गुणा हिसाब करते करते ब्रह्मलोक लोक सुख सब विशेष सुख है किंतु आनंद रूप जो ब्रह्म है वो निर्विषय ज्ञान भी इस प्रकार है घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान का ज्ञान होता है तार्किक लोग मानते निर्विषय ज्ञान है ही नहीं किंतु वेदांत में ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान रूपे। तार्किक तार्कि लोग तो आत्मा का लक्षण करते ज्ञानाधिकरणम आत्मा आत्मा में ज्ञान है स्वयं आत्मा ज्ञान रूप नहीं ऐसा मानते हैं ज्ञानाधिकरण आत्मा जो कहते हैं वो ज्ञान वेदांत में अंतःकरण में वृत्ति है उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब होने से उसको ज्ञान शब्द से कहते हैं तो वृत्तिरूप ज्ञान का अधिकरण अंतःकरण है अंतःकरण के साथ आत्मा का तादात्म्य तादात्माध्यास होने से वो ज्ञानाधिकरण आत्मा से उनके मात्र में हो जाता है अंतकरण के साथ आत्मा का एकत्व तो का अध्यास हुआ वृत्ति के अधिकरण च... अंतकरण है अंतकरण के साथ आत्मा का एकत्व अध्यस्त होने से वो आत्मा में आरोपित तो होता है ज्ञान जल का कंपन जल में चंद्र प्रतिम्ब दिखता है जल के कंपन से चंद्र प्रतिमा में कंपन दिखता है इसी प्रकार अंतकरण में वृत्ति है वो वृत्ति में चैतन्य का प्रतिम्ब होने से उसको ज्ञान कहते हैं तो अंतकरण के साथ आध्यात्माध्यास आत्मा में होने से वो ज्ञान वृत्ति रूप ज्ञान आत्मा में दिखता है दोनों धर्म का अंतकरण और आत्मा एकत्व अध्यास होने से धर्मी अध्यास होने से धर्माध्यास होता है अंतकर्ण का धर्म आत्मा में दिखता है वृत्ति अंतकरण का धर्म है दिखता है आत्मा में तो ज्ञान भी जो विषयजन्य ज्ञान है सब होता है शुद्ध जो चेतन ज्ञान है जिसके प्रतिबिंब से वृत्ति को विज्ञान कहते है वह ज्ञान निर्विषय है नित्य है इसी प्रकार आनंद भी ब्रह्म है जो ज्ञान है वही आनंद विज्ञानम आनंद ब्रह्म जो ज्ञान है वही आनंद, आनंद है ननंद का अधिकारण आनंद है तो उसके प्रतिबिंब वृत्ति को भी सुख शब्द कहते है जो विषय सुख कहा जाता है विषय सुख जन्य है किन्तु जो बिंब रूप आनंद है ब्रह्म वो नित्य है नित्य जिस प्रकार ज्ञान निर्विषयक है इस प्रकार नित्य जो आनंद ज्ञान से अभिन्न आनंद वो विषयजन्य तो नित्य ही जन्य नहीं है जितने विषयजन्य सुख है वो से विनाशी है और ब्रह्म रूप जो आनंद है वो निरतिशय अविद्यमान अतिशय यशमात निर्गतम अतिशय इसमें जिससे अतिशय कोई है ही नहीं निर्गत का था निकल गया नहीं है ही नहीं निरतिश आनंद रूप और नित्य ही है नित्य निरति आनंद ही ब्रह्म प्रकाशमान निर से आनंदम चिद आनंदम चेतन ज्ञान प्रकाशमान स्वयं प्रकाशमान है और से आनंद है विशेष जन्य नहीं नित्य है अरूपम अविद्यमान मानव रूप में तो उसमें कोई रूप गुण तो नहीं क्यों स्वयं तो है रूप का तो स्वरूप होता है अविद्यमान स्वरूप से जिसका स्वरूप है ही नहीं स्वरूप है नहीं क्या शून्य तुच्छ है इसलिए कहा चिदानंद व्यति स्वरूप रहितम चिद रूप आनंद रूप है उस तो स्वरूप उसका है ही नहीं वे सदरूप है वही आनंद रूप है अलग चिद अलग आनंद अलग ये भी नहीं है एक ही स्वरूप उसको सत्य भी कहते क्योंकि वो तुच्छ असत नहीं है चित्त भी कहते उसको जड़ नहीं है आनंद भी कहते दुख नहीं अनंत भी कहते परिचन्न नहीं तो सत्यन चिद आनंद व्यतिरित स्वरूप रह अदुतम इसलिए अद्भुत हुआ ऐसा अन्य कोई स्वरूप नहीं बाकी पदार्थ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जितने पदार्थ है उनका कुछ ना कुछ रूप गुण धर्म क्रिया जाति कुछ ना कुछ विशेष है ब्रह्म निर्विशेष ऐसे विशेष रही तो कोई पदार्थ दूसरा है ही नहीं इसलिए अद्भुतम आश्चर्यकरण जो पदार्थ कभी इसने नहीं देखा उसे दिखा दे तो आश्चर्य है और आश्चर्य नहीं होता जो पदार्थ प्रसिद्ध है वही होता आश्चर्य नहीं होता है ये अद्भुतम ऐसे कोई पदार्थ निरूपम है उसके समान कोई दूसरा है ही नहीं उमा सहाय उहा उ है ब्रह्म विद्या भवानी ब्रह्म विद्या को भी उमा श्रुति में के नद में सामवेद में उमा शब्द से गये ब्रह्म विद्या अथवा भवानी देवी शिवजी साकार ब्रह्म अर्धनारीश्वर है अर्धांग उनकी भवानी देवी है वो सहायो, कामादि पाटचर रक्षक काम क्रोधादि जो चोर हे उनसे रक्षा करने वाले देवी की जो उपासना करते हैं उपासना करने से अन्य सब से रक्षा मिलती है रक्षा करने वाली है माता के जैसी अथवा ब्रह्म विद्या है ब्रह्म विद्या होने पर सब कोई आगे कोई कुछ नहीं कर सकते सब सबसे रक्षा करने वाले अर्ध नारीश्वर तेना अर्ध नारी आधा आध्याय शिव ऐसे अर्धनारीश्वर रूप थ उत्तम युवती रूपत्वेन वा में उत्तम युवती उत्तम युवती स्त्री उनके शिवजी की भवानी देवी ऐसे रूप है उनका ऐसे उसे ये स उमा सहाय तम परमेश्वरम ओ परमात्मा है उत्कृष्ट परमेश्वर परम्चर से परम है उत्कृष्ट और ईश्वर है ब्रह्मादिताम ब्रह्मादि प्रजापति आदि सब ईश्वर है इंद्र भी स्वर्ग में स्वर्ग का देवता में राजा है ईश्वर है लोक में कोई राजा ईश्वर है कहते हैं जितने सब शासन करने वाले ईश्वर है सबसे बढ़कर के उत्कृष्ट है ब्रह्मा का भी ब्रह्मा आदि नियंत्रण ब् नियामक सूर्य चंद्र अग्नि आदि के लिए क्या कहना जिनके भय से सूर्य भी समय पर सूर्य चंद्र वायु आदि यम भी अपने व्यापार में नियत स्थित है सबका नियामक है परमात्मा है प्रभु समर्थ प्रभु प्रकर्षण भगवती थे प्रभु जो समर्थ है वो प्रकर्षण भवती जो असमर्थ है किसी कार्य के लिए उसका रहना नहीं रहना बराबर है प्रभु प्रभु प्रकर्ष भवती किसी भी कार्य में जो समर्थ होता है वो प्रभु कहा जाता है त्रिलोचनम त्रीन लोचना शत्रोचनम तीन ही हे सोम सूर्य अग्नि लोचनानि यस्य सोम चंद्रे सूर्य और अग्नि रूप चक्षत्रोचन तम ऐसे त्रिलोचन उनका ध्यान करके नीलकंठम नीलम नील का नील काशात प्रकाशन शांत प्रशात तदने वन चंद्रिया वदने प्रसन्ना वदने प्रसन्न वेन्द्रिय मुखरीद्रिश प्रसन्न मुख तो प्रसन्न हे इंद्रिय तो भी प्रसन्न हिप्रकाशम इंद्रिप्रकाश जान जनक निषि विषय ग्रहण करने से इंद्रिय ग्लान हो, मलिन होते हैं सत्वगुण अधिक होने से मुख प्रसन्न है इंद्रिया भी प्रसन्न है ब्रह्म ज्ञान लक्षण लक्षण तो कुछ नहीं है जितने सब स्थित प्रज्ञा लक्षण कहे गए उसे लक्षण से किसी को पहचानने के लिए नहीं ऐसे लक्षण जो स्वभावतः ज्ञानी में होता है साधक उसे लक्षण को अपने में लाए तो ज्ञान होगा जिस प्रकार लोहा अत्यधिक गर्म होने पर लाल हो जाता है लाल है तो अत्यधिक गर्म है तो जो लोहा लाल करना चाहता है वो तो लोहा को गर्म करना पड़ेगा यानी कि पहले लाल हो जाएगा तो गर्म हो जाएगा ऐसा नहीं उसमें रंग लगा करके लाल कर देंगे तो गर्म हो जाएगा लाल हो जाने से गर्म नहीं गर्म होने से लाल होता है तो लाल लोहा है तो देखते ही कहते है बहुत गर्म छो स्पर्स नहीं करो जला देगा लाल है तो जरूर गर्म है किंतु पहले लाल होने के बाद गर्म नहीं हुआ स्वभाव तो लाल है तो अत्यधिक गर्म है जो गर्म लाल करना चाहता है वो गर्म करे जो ज्ञानी है उसमें ये लक्षण अमानित मतमित ज्ञान साधक स्थित प्रजाति यदा कामान सर्वान कामना इच्छा का राग देश रहित और जो कुछ लक्षण सब कहेगे ऐसे लक्षण साधक प्रयत्न पूर्वक अपने में लाए तब ज्ञान होगा जैसे लोहा को गर्म करेंगे तो लाल हो जाएगा कोई सज्ज ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो हम सब छोड़ देंगे राग देश काम करते छोड़ देंगे पहले ब्रह्म ज्ञान हो जाए कोई कहते हैं दुर्व्यसन छोड़ने के लिए हम छोड़ देंगे पहले हमको ज्ञान करा दीजिए बड़ी सस्ता है दुर्व्यसन छोड़ना नहीं, नहीं उसको रखते रह रह रहना ज्ञान पहले करा दे तो छोड़ देंगे तो जो नहीं छोड़ सकता है एक पद भी आगे नहीं बढ़ सकता उसको ज्ञान कौन कराएगा ब्रह्मा जी भी ज्ञान नहीं करा सकते शिवजी भी नहीं करेंगे <laughs> पहले दुर्व्यसन छोड़ो तो ज्ञान होने पर जो लक्षण होता है वो लक्षण प्रयत्न पूर्वक साधक लाए तब उसको ज्ञान होगा इसलिए ज्ञानी का लक्षण कुछ कहे गये वो लक्षणों को लेकर दूसरों को पहचानने के लिए नहीं तो भी उपनिषद में आया शिष्य को देख गुरु कहते ब्रह्मविद मुखम ते भाती ब्रह्म ज्ञानी का जैसे मुखा दिखता है ब्रह्म ज्ञानी का मुखो कैसा भगवान भाष्य कारण भाष्यकार ने व्याख्यान किया प्रसन्नम वदन इंद्रिय इंद्र प्रसन्न है मुख भी प्रसन्न है यह लक्षण आया तो इतने थोड़े भगवान भाष्यकर ने कहा तो चिंता रहित है कृतकृत्य हो जाता है ज्ञान होने पर अर इंद्रिया प्रसन्न है व मुख प्रसन्न है यह लक्षण कहा गया इसलिए कहा परमात्मा भी ऐसे प्रसन्न वदन इंद्रिय ज्ञान भी तदरूप है ज्ञान जिसको साक्षात्कार होगा कृतकृत्य हो जाता है कुछ करने का बाकी नहीं जब कुछ करने का बाकी है तो कृतकृत्य क्रित नहीं होता है मुख में थोड़ा कभी हस्त लेता है तुरंत तो मुखमल हो जाता है रोना भी आ जाता है किंतु जब कृतकृत्य क्रित हो गया तो प्रसन्न नाम हमेशा रहता है मुख प्रसन्न इंद्र भी प्रसन्न ऐसे प्रशांतम अंतकर्ण भी शांत है अंतकण शांत होने पर मुखो से मुख में पता चलता है मुख को देख करके पता चल जाता है इसका अंतकर्ण भी क्या है सुख अथवा दुख अंतग्रण तो में है तो मुखो से पता चलता है थोड़ी से कुछ शब्द सुन लिया है कि एकदम कितने जल्दी जितने छिपाना चाहे मुख काला हो जाता है लाल हो जाता है क्रोध हो, तो, तो हो, तो तो, हो गया तो लालपन ज्यादा कालापन और दुख हो तो है कालापन हो जाएगा और थोड़े कुछ प्रसन्न हो हो गया तो खिड़ने लगा जैसे बचे तुरंत रो लेते हैं और तुरंत कुछ दे दिया तुरंत हंसने लगे खुश हो गई उसको ले लिया तो फिर रोने लगे इसी प्रकार सब बच्चे जैसे है जो थोड़ा पाए गए तो खुश हो जाते थोड़े उनसे दुखी हो जाते वो बच्चे इसलिए भगवान ने क्या कहा न प्रहिष्यत प्रियम प्राप्य नो दिजे प्राप्त प्रिय अप्रिय प्राप्त होता है अपने कर्म प्रारब्ध के अनुसार वो थोड़े बाहे को मिल गया उससे क्या हो गया प्रिय मिलने तचेने तो लगे थोड़ा अप्रिय होता एकदम दुखी काला हो गया तो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए तो मन में शांति है तो मुख में उससे पता चलता है प्रसन्न इंद्रिय मदन है ऐसे परमात्मा उसका ध्यान चिंतन करना ध्यात्वा मुनिर्गति भूत यूनिम समस्त साक्षिणम तमसअपरस्तात् सब्रम्मा सशिव शिवह इंद्र सोक्षर परम स्वराट ध्यात्वा पूर्व में सब विशेषण दिया गया ऐसे परमात्मा का ध्यान करके ध्यावा मुनिर भूतोनी गच्छति मुनि मनन करने वाला ये मनन करने वाला ध्यान करके भूतयोनी ईश्वर को भूताना भूतकाण भूता को प्राप्त करता है गच्छति मनन करने वाला ही होता है मुनि श्रवण के बाद मनन किया जाता है मननाथ मुनि तरव जीवंती जीवंती मृगपक्षिण सजीवति मनोयस्य य मनन वृक्ष भी जीवित रहते हैं, जीवित रहते ना नहीं तरवों भी जीवंती जीवंती मृग पक्षी न पशु पक्षी भी जीवित रहते हैं पशु पक्षी भी जीवित रहते खाते भी देखा खाली जीवित रहने में कहन से जीवन का साधन भी सब उनको प्राप्त होता है वृक्ष को पेड़ पौधे को भी कितने प्रकार घास तर पेड़ पौधे उनको भी खाद्य उनका प्राप्त होता है जीवन साधन प्राप्त होता है और भोग भी करते हैं जब पेड़ को पानी मिलता है तो प्रसन्न होते हैं और सुख करके कोई मर जाता है तो दुख होता है बाहर से पता नहीं चलता है कष्ट तो उनको होता है तर वो भी जीवंत जीवंती मृगा पक्षी न पशु पक्षी भी जीवित रहते जीवित रहते मतलब जीवन का साधन उनको प्राप्त होता है आहार निद्रा भय मैथुरम सब बराबर है वो बच्चे पैदा करते हैं अंडे के ऊपर बट करके गर्म करते बचा बच्चे फिर होने पर बड़े हो जाते हैं कोई कोई बड़े होने के बाद भी अपने बच्चे को कौवा कहते हैं अपने बच्चे कम होते कौवा का बड़े होने पर भी बच्चे को बहुत प्रेम करता है बच्चे को खिलाता है देखने से पता नहीं चला है इसमें बच्चा कौन है माता कौन <laughs> वही जानते हैं दोनों बड़े बड़े हो जाएंगे तो बच्चे को भी पालना करते हैं उसे उनको सुख जो मिलता है तो सब कुछ तरव जीवंती जीवंती मृगा पक्षी न तो मनुष्य जीवन रहने में क्या बराबर हो गया वो, उसके क्या अधिक हो तो बराबर हो गया पेड़ पौधे पशु पक्षी के समान हो गया सजीवती मनो यस्य मनने न उपजीवती सजीवती वही जीवित रहता है यसे मन मनने न उपजीवती जिसका मनन मनन से ही रहता है पर तो होता है बाकी सब क्रिया देह धारण करने के लिए भोजन आदि भोजन आदि देह धारण करने के लिए और जैसे मन शुद्ध हो ऐसे भोजन करना चाहिए भोजन आदि केवल जीवा तृप्ति के लिए नहीं वो तो पशु पक्षी भी खाते हैं उनके प्रिय भोजन प्रिय भोजन सब सबका अलग अलग है सब प्रिय भोजन खाते हैं। प्रिय भोजन खाने के लिए तो किसी भी जोनि में जाए उसका प्रिय भोजन उसको मिल जाता है खाता है जिसका जो भजन उसका उसके लिए प्रिय है ना अप्रिय है आपको जो प्रिय दूसरे को प्रिय होगा नहीं पशु मनुष्य में क्या तुलना करना है काबिल मनुष्य में देखो कोई मनुष्य कौवा करला खाना चाहता है कोई करला नहीं खाना चाहता है ऐसे भेद है ना नहीं कहते हैं विरोधी कोई करला बहुत खाना पसंद करता है कोई बिल्कुल नहीं खा पाता एक टुका कड़वा कड़ुआ तो मालूम ही और कोई करला के छिलका निकाल करके नमक में रख करके कड़वा हटा करके नहीं कुछ करके फिर बाद में बनाएंगे ये मसला तेल इतने डालेंगे तो खाने वाले को पता नहीं चलेगा करला है आलू है <laughs> कौड़ा को निकाल निकाल करके फिर बनाएंगे चिलिका भी निकाल देंगे अंदर से सब निकाल देंगे उसमें कुछ भर देंगे खटा है का मसला क्या क्या डाल करेंगे तो देखने से ही पता नहीं चलेगा क्या है खाने से ही पता नहीं चलेगा कौड़ा को निकाल देंगे अरे कोई मतलब कौड़ा नहीं पसंद करते और कोई घम पसंद करते कोई चिलिका आदि को निकाल करके उसका अंदर घुसा देते हैं चिलिका फिर निकालने क्या जरूरत है चिलिका को निकालेंगे फिर मसला के साथ मिला करके भूज उसके घर लाके अंदर फिर जाएंगे कितने उसमें धागा भी बांधेंगे <laughs> पता नहीं तो खाते समय धागा भी अंदर चल जाएगा <laughs> कोई कहते धागा भी ना बांधे नहीं अच्छा नहीं लगता है रुचि अलग अलग है खाद्य में जिस प्रकार मनुष्य का किसी का कोई प्रिय है जिस प्रकार मनुष्य में किस कोई प्रिय होता है पशु पक्षी में उनका भी प्रिय खाद्य अलग है प्रिय खाद्य सबको मिलता है तो मनुष्य वही होता है मनुष्य वही जीवित है यस्य मनन है न उपजीवती मनन करके परमात्मा चिंतन करके जो जीवित रहता है वही जीवन सार्थक है बाकी जीवन तो पशु पक्षी के जीवन के समान मरा हुआ जैसे इसलिए मुनि मनन करने वाला ध्यान गचति भूत वस्तुतः तो श्रवण के बाद मनन के तो ध्यान होगा सगुणों का भी ध्यान करे सगुणों का चिंतन करेगा मनन करेगा चिंतन करेगा मनन करने पर स्वरूप का फिर ध्यान होता है शास्त्र से सुना फिर उसका मनन किया और मनन तो मुख्य होता है जो श्रुति प्रमाण से सुना कहीं से संभावना है इसका मनन करना और ये मनन ध्या मनन करके मुनि ध्या गच्छति भूतवनी भूता नाम योनि कारणं कारण भूतवनी भूतों का कारण है माया विशिष्ट चेतन ईश्वर शुद्ध ब्रह्म का लक्षण करने के लिए ब्रह्म सूत्र में आया जन्माद्य से यत तो तटस्थ लक्षण कहते शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म सच्चिद आनंद रूप ब्रह्म है जगत जन्मादि कारणत्व जो लक्षण के असाधारण धर्म शुद्ध ब्रह्म में कोई धर्म नहीं निर्धर्म कहीं इसलिए जगत जन्मादि कारणत्व को कहते तटस्थ लक्षण तटस्थ का तटे तिषती तटस्थ गंगा प्रवाह के तट में कोई है तो तटस्थ जल से कोई गंगा प्रवाह में बैठे आधा घंटे एक घंटा प्रवाह के के तट में प्रवाह को नहीं गया हाथ पर गिला हो जाता है नहीं तो तट में स्थित है और यदि प्रवाह में गया हाथ पर गिला होगा तट में रहता है तो उसे कोई प्रवाह से संबंध नहीं लक्षण जगत कारण जन्म कारण ब्रह्म में जन्म कारणत्वम परमात्मा में सृष्टि काल में जन्म कारणत्व प्रलय काल में जन्म कारणत्व नहीं है तो कभी रहता है कभी नहीं रहता तटस्थ जो तटस्थ हमेशा रहता नहीं प्रवाह में तो पानी चलता रहता है तटस्थ व्यक्ति हमेशा बैठा रहता है कभी रहता कभी नहीं रहता इसे तटस्थ लक्षण है जगत जन्म कारणत्व स्थिति कारणत्व लय कारणत्व इसे लक्षण किया गया तो जो जगत जन्म आदि कारण है वो ईश्वर है माया विशिष्ट चेतन शुद्ध ब्रह्म कार्य है या कारण है कार्य तो निश्क्रिय। निश्क्रिय। निश्क्रिय। निश्क्रिय। कार, नहीं कारण भी नहीं कारण तो होगा माया विचिट होकर के क्योंकि ब्रह्म निर्विशेष निष्क्रिय निष्क्रिय से कुछ कारण नहीं होगा माया से ही कारण होता है माया से कारण कहने से क्या हुआ वास्तव कारण नहीं है माया से कारण माई कहे तो माया विचिट चेतन है उसको प्राप्त करेगा सगुण ब्रह्म को ध्यान जो किया जाता है सगुण का ध्यान होता है ज्ञान होता है निर्गुण का श्रुति में निर्गुण ब्रह्म का निरूपण सविशेष का निर्विशेष, निर्विशेष होता निर्गुण सविशेष होता सगुण तो निर्विशेष ब्रह्म मुख्य है जो जीव के साथ एक अभिन्न है उसका प्रतिपादन श्रुति में मुख्य रूप से किया गया किंतु जो उसका साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं उनके लिए सविशेष ब्रह्म का निरूपण किया गया ध्यान उपासना करने के लिए निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात् तुम ये मंदास्ते अनुकते सविशेष निरूपण ही निर्विशे पर्रम निर्विशेष कोई विशेष जाति गुण क्रिया धर्म कुछ भी नहीं साक्षात कर तुम अनिश्वर जो साक्षात्कार करने के लिए असमर्थ है अनिश्वर का अर्थ असमर्थ न ईश्वर अनिश्वर अथवा अविद्यमान ईश्वर यशान ईश्वर की उपासना जिसने नहीं की उस निर्विशेष ब्रह्म, उपाश्य तो, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर सकते अविद्यमान उपास्य ईश्वर ईश्वर उपास्यत्व ईश्वर जिसने ईश्वर की उपासना भक्ति नहीं की अंत की शुद्धि नहीं होती है तो निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता है निर्विशेष ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार जो करेंगे कौन करेंगे जो सविशेष ब्रह्म का पहले उपासना करते है भजन करते है अंतगुण शुद्ध होता है जो अनिश्वरा है असमर्थ है निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए ये मंदा मंद बुद्धि वाले अंत करण अशुद्ध निर्विशेष ब्रह्म चिंतन करने के लिए बुद्धि की शुद्धि के बिना निर्विशेष ब्रह्म का ग्रहण नहीं होगा कुछ लोगों का तो दुराग्रह बहुत तो रहता है कि निर्विशेष ब्रह्म कोई है ही नहीं जो जगत जन्मादिकार सर्व सर्वशक्तिमान वही है ब्रह्म और अलग अलग निर्विशेष ब्रह्म है वो नहीं मानते है निर्विशेष ब्रह्म सविशेष ब्रह्म से अलग नहीं मानते शास्त्र में तो निर्पण है किंतु तो कुछ दुराग्रह किसी में रह जाता है तो शास्त्र तात्पर्य ग्रहण नहीं कर पाते निर्विशेष ब्रह्म नहीं मानते तो निर्विशेष ब्रह्म जो नहीं मानते वो साक्षात्कार क्या कर सकते हैं जो असमर्थ है मंदबुद्धि वाले निर्विशेष तो ब्रह्म का खंडन करना चाहते न ये कहते विशेष सविशेष ब्रह्म जी मानते हैं विशेष गुणन सगुण यदि मानते हैं गुण का आश्रय क्या होगा गुण का जो आश्रय है जिसमें गुण रहेगा गुण विशिष्ट को कहते सगुण दंड विशिष्ट पुरुष है दंडी जिस पुरुष में दंडा रहेगा उसको दंडी कहेंगे जिस पुरुष में दंडा रखेंगे पहले उसमें दंडा थे है क्या पहले दंडी होने के बाद दंडा रखा जाएगा क्या पहले पुरुष शुद्ध है उसमें दंड रखने से दंडी हुआ इसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म में गुण का संबंध होगा तो सगुण बनेगा और शुद्ध ब्रह्म ही मानेंगे तो सगुण फिर किसको मानेंगे शुद्ध ब्रह्म ही नहीं तो सगुण फिर कौन होगा पुरुष कोई हो तो दंडी होगा और पुरुष ही नहीं खाली दंड दस बीस तो दंडी किसको कहेंगे पुरुषा नहीं तो दंड हो तो दंडी होगा दंडी कहने दंडी में क्या क्या चाहिए दंड दंडी पुरुष है दंड पुरुष और संबंध पुरुष एक तरफ बैठा है दंड एक तरफ रखा गया पुरुष जहां बैठा कुर्चे पर दंड कोने में रखा गया दस दंड पुरुष बैठा है दंडी कौन होगा पुरुष या दंड पुरुष में दंड का संबंध होना भी दंडा चाहिए दंड चाहिए पुरुष चाहिए संबंध चाहिए दंड पुरुष दर भी संबंध नहीं हो तो दंडी नहीं होता है विशिष्ट कहने के लिए विशेष विशेषण सम्बन्ध विशेषण दंड विशेष पुरुष और संबंध होने से विचिठ होता है इसी प्रकार सगुण कहने के लिए गुण विचिठ गुण हो विशेष से शुद्ध हो और संबंध हो तो सगुण होगा निर्विशेष ब्रह्म नहीं मानेंगे तो फिर सगुण किसको माया गुण रही से युक्त होने से सगुण होता है माया त्रिगुणात्मिक है माया से ही ब्रह्म सगुण होता है तो निर्विशेष ब्रह्म है अलग दुराग्रह अत्यधिक किसी में रहने से ग्रहण नहीं होता है इसलिए वेदांत श्रवण करते समय शुद्ध मन से श्रवण करे किस में दुराग्रह रखे मन में रख करके हमारा मत है जो हमारा मत है उसको ही ग्रहण करना और दूसरे मतलब ग्रहण नहीं करना तो श्रवण व्यर्थ तो हो जाता है साफ स्वच्छ होकर के श्रवण करे, करे तात्पर्य ग्रहण करे जो निर्विशेष ब्रह्म नहीं मानते ही उसका ध्यान भी नहीं करते सकते साक्षात्कार भी कैसे करेंगे कोई लोग को खंडन करते निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान कैसे होगा क्या ध्यान करेंगे क्योंकि सविशेष स्वगुण का ध्यान करते साकार का साकार का ध्यान करते तो निराकार का कैसे ध्यान करेंगे तो उनसे पूछे साकार के कैसे ध्यान करेंगे कोई कहता है निराकार का कैसे ध्यान करेंगे उसको पूछे साकार का कैसे ध्यान करेंगे क्या उत्तर देगा आकार चिंतन करेंगे ना आकार चिंतन करेंगे तो निर्गुण का निराकार का क्या करना है आकार का निषेध करना है वहां साकार का चिंतन करने के लिए आकार का चिंतन करना है और निराकार का चिंतन करने के लिए क्या करना है जो मन में आकार आ जाता आकार का निषेध करना वहां उसके अनंत सिर है सहस्र बाह सहस्र अक्षि शिव थे निराकरण चिंतन करने के लिए नंत तत्व कार्य करण हम च विद्य थे शरीर नहीं चक्षु नहीं मन नहीं इंद्रिया नहीं न स्थल अनु हर्षो स्थूल नहीं हृष्ण नहीं दीर्घ नहीं का निषेध करते जाओ निराकार के चिंतन कर क्या करेंगे आकार का निराकरण करना है कोई भी आकार नहीं ऐसे चिंतन करना है ऐसे चिंतन अभ्यास करने से क्या जा सकता है जो अभ्यास कर सकते तो जो साक्षात कर तो ये मंदास्ते अनुक सा निरूपण सविशेष सा निरूपण के द्वारा उनके ऊपर अनुकंपा कृपा की जाती है तो शास्त्र में सविशेष सा ब्रह्म का भी निरूपण अनिर्विशेष का भी है तो सविशेष सा ब्रह्म का ध्यान करना है ध्यान करे सविशेष सा ब्रह्म का निर्विशेष ब्रह्म जहाँ कहा गया उसका ज्ञान साक्षात्कार करना है इसलिए यहाँ पहले ध्यान गुत ने जो कहा सविशेष ब्रह्म ध्यान करके आगे एकादश मंत्र में कहेंगे टीका में बताएंगे ये सब निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का साधना भी है ये जो अष्टम नवम दशम मंत्र है ये सब सविशेष ब्रह्म के अर्थ में घटा सकते है निर्विशेष ब्रह्म भी है सविशेष ब्रह्म का ध्यान करना अनिर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना प्राप्त करेंगे तो मंदिर गूत योनि भूत योनि से उपलक्षित शुद्ध ब्रह्म रूप हो जाता है गशति का तो प्राप्त प्राप्ति का अर्थ अप्राप्त की प्राप्त नहीं प्राप्त की प्राप्ति अज्ञान व्यवधान नष्ट होता है तो ब्रह्म वेद ब्रह्म व्य ऐसे अर्थ निर्विशेष में होगा समस्त साक्षीण अद्भूत का कारण है समस्त सब का साक्षी है सारे बुद्धि के साक्षी है समस्त साक्षी है क्योंकि यहाँ जो भूत योनिम याति कहेंगे तो सभी सविशेष ब्रह्म को प्राप्त करता ही अर्थ हो जाएगा सभी सविशेष ब्रह्म को प्राप्त करेगा ये अर्थ नहीं है इसलिए कहा समस्त साक्षी न बुद्धि के साक्षी है बुद्धियों के सारे बुद्धियों की साक्षी है बुद्धि बुद्धि को जानने वाले आप अपनी बुद्धि को जानते है क्या जानते बुद्धि में क्या निश्चय हुआ घट ज्ञान पट ज्ञान हुआ बुद्धि को जानते मन को आप जानते, जानते मन में सुख दुख होता है मन के धर्म को जानते मन को जानने वाला कौन होगा प्रमाता जान सकता है मन को है? नहीं जो द्रष्टा प्रमाता मन को जान सकता है अंतकरण विशिष्ट चेतन है प्रमाता प्रमाता कोटि में अंतकरण आ गया यदि वही अंतकरण को बुद्धि को मन को जाने तो उसमें मन में प्रमात्रित्व तो आ गया अप्रमेयत्व तो आ गया कर्म विरुद्ध मन विशिष्ट चेतन है अंतकर्ण विशिष्ट चेतन है प्रमाता प्रमाता कोटि में अंतकर्ण आ जाने से मन प्रमाता के द्वारा ज्ञ प्रकाश नहीं होता है मन के द्वारा प्रमाता घटोपट को तो जानता है मन को नहीं जानता है इसलिए मन प्रमाता प्रमेय तीनों को प्रकाश करने वाले साखी है साक्षी है अंतकण उपहित तो चेतना साक्षित्व तो चेतने में है साक्षी कोटि में अंतकण नहीं आता है उपहित तो होने से एक होता है विशेषण एक होता है उपाधि एक होता है उपलक्षण विशेषण उपाधि उपलक्षण में भेद है विशेषण होता है कार्यान सत्य व्यावर्तकम का विशेषणम कार्य से अन्वय हो वर्तमान हो और व्यावर्तक हो तो विशेषण कार्यान्त क्षति वर्तमान व्यावर्तक विशेषण दंडीनम आना कुंडली आना, आना जिसका कान लंबा है उसको लाओ व्यक्ति आएगा तो उसके साथ कान आएगा क्या या कान को कमरे में रोकर आएगा तो लंबा करना विशेषण करना है तो उस साथ रहा लंबा करना किसी व्यक्ति को कहा गधा का भी कान लंबा है लंब कर्ण महान लंब कर्णति सिखी इसे कहते विशेषण कार्य अन्वय हो वर्तमान हो व्यावर्तक हो उपाधि है वर्तमान हो रहे किंतु कार्य अन्य सती वर्तमान सति व्यावर्तकम कार्य के साथ उसका अन्वय नहीं होगा विद्यमान होने पर भी और व्यावर्तक होगा तो उपाधि है कर्ण संस्कुल उपाधि अव आकाश को स्रोत्र कहते है श्रवणेन्द्रिय आकाश तार्कि लोग कहते हैं, कर्णसकुल उपाधि से युक्त जो आकाश कर्णसकुली उपाधि है विद्यमान है, किंतु किन्तु श्रवणेन्द्रियत्व का अधिष्ठान कर्णसकुली कान नहीं है आकाश ही, इसलिए कार्य अन्य हो कार्य स्रोतत्व श्रवण गण्य के लिए इंद्रियत्व कान में नहीं कान के अंतर्गत तो आकाश में है इसे तार्किक लोग मानते है उपाधि विद्यमान होने पर भी कार्य आनन्े सत्य व्यावर्त तो तो तो बाहर जो आकाश है वो श्रवण इंद्रिय नहीं कर्ण सस्कुली कान जो ससकुली मालपा मालपा आदि कहते कान जैसे ससकुली के समान है कान है उसके अंदर जो आकाश है इसको श्रवण इंद्रिय कहते है लोग तो आकाश बाहर है उस आकाश से व्यावर्त हो गया कर्ण सस्कुल अवश्य और कर्ण संस्कृति उपाधि होने से श्रवण इंद्रियत्व का अधिष्ठान वो नहीं आकाश ही अन्द्रेय है और एक होता उपलक्षण ये विद्यमान होकर के व्यावर्तक होते हैं उपाधि और विशेषण किंतु उपलक्षण अविद्यमान व्यावर्तकम कार्य अन्य तो है कार्यो के साथ उसका संबंध नहीं का उपलक्षितम देवत से गृहम घर का उपलक्षित है तो काक का घर के साथ संबंध हमेशा रहता है नहीं रहता इसलिए कार्य घर के साथ का नहीं कि काक रहेगा तो घर काक उड़ जाएगा तो घर नहीं रहेगा ऐसा नहीं कार्य अनन्न ही और काक रहेगा तो काक उपलक्षित घर का ज्ञान हो सकता है काक नहीं रहने पर भी ज्ञान होता है काक देखा काक चला गया तो भी पहचान लिया अथवा तो काके जाने पर कुछ चिन्ह हो तो उसको देख ज्ञान होता है कार्य अन्य हो और अविद्य अविद्यमान से विद्यमान हो अविद्यमान हो दोनों प्रकार व्यावर्तक होता है उपलक्षण तो ये उपाधि कोटि में अंतगोण रहेगा तो अंतकोण उपहित चैतन्य को साक्षी कहते हैं साक्षी कोटि में उपाधि का प्रवेश कार्य में प्रवेश नहीं हुआ अंतकोण अलग रह गया क्योंकि कार्य अन्य सती तभी उपाधि अंतगुण हो अंतगुण उपाधि होने से जैसे प्रमाता में अंतकण रह गया प्रमा त्रिकोटि में आ गया इसी प्रकार साक्षी कोटि में अंतकरण नहीं आएगा क्योंकि अंतकरण उपाधि है उपहित होने से साक्षी के द्वारा प्रकाश होता है अंतकरण बुद्धि तो, तो समस्त साक्षीण सारे सब के बुद्धि का साक्षी है स्वप्न में जो दर्शन होता है पदार्थ बाह्य पदार्थ कुछ नहीं है संस्कार है जागृत दर्शन से संस्कार से मन ही तदाकार हो जाता है मन ही विषय हो जाता है मन ही विषय हो जाने से उसको प्रमाता नहीं जानता है सपन दर्शन प्रमाता का नहीं होता है साक्षी को होता है और राज्य सर्प आदि प्रातिभाषी के पदार्थों को भी साक्षी ग्रहण करता है जागृत अवस्था में मन बुद्धि को भी ग्रहण करता है साक्षी ये सब साक्षी भाषा कहे जाते हैं ये सबका साक्षी है साक्षी कहेंगे तो साक्षीत्व चेतन में वास्तव धर्म नहीं है जो वास्तव चेतन उसको साक्षी कहा जाता है साक्षी कहा जाता है उपाधि उपहित तो होने रे कहो करके और साक्षित्व तो शुद्ध चेतन में नहीं शुद्ध शाक्षी है शाक्षी शुद्ध चेतना साक्षी है साक्षी तो शुद्ध चेतना नहीं है धन में भेद साक्षी शुद्ध चेतना ही साक्षी है किन्दु साक्षित्व शुद्ध चेतन में नहीं है तो साक्षी जो है उपाधि युक्त होने से साक्षी हुआ ये समझे ना शुद्ध चेतन ही साक्षी कहा जाता है जो साक्षी है उपाय तो होकर तो के इसलिए साक्षित्व भी वास्तव नहीं केवल शुद्ध में साक्षित्व तो नहीं रहा इसलिए कहा तमस परस्ताद अज्ञान से भी पर है परस्तात परस्ताद अज्ञान से अज्ञान तम अविद्या से पर है अविद्या से पर कौन से अविद्या का संबंध भी शुद्ध ब्रह्म में नहीं आरोपित है संबंध क्योंकि असंग है अविद्या पारमार्थिक नहीं है पारमार्थिक ब्रह्म के साथ ये सत्यानृत्य मृत्यु निकृत आया अध्यास होता है मिथ्या है माया अनिर्वचनीय उसके साथ अधिषान का संबंध नहीं होगा जिस प्रकार मरुभम में प्रतीयमान जल का संबंध नहीं होता है क्योंकि क्यूँकी मरूभूमि वास्तव्य जल प्रतीयमान प्रातिभाषी सामान्य सत्ता नहीं भिन्न सत्ता संबंध नहीं होता है इसी प्रकार ब्रह्म में माया का संबंध नहीं माया के कार्य सारे जगत किसी का संबंध नहीं इसलिए तमस पर सात तो अज्ञान से पर है अज्ञान माया ब्रह्म से भिन्न नहीं है किन्तु ब्रह्म माया से भिन्न है अज्ञान से भिन्न तमस पर अज्ञान से पर माया अज्ञान अज्ञान अविद्या सब पर्यावरक के ब्रह्म से भिन्न नहीं है किंतु माया अज्ञान से भिन्न है ब्रह्म ज्ञान से माया के निवृत्ति हो जाएगी तो ब्रह्म रहेगा माया के निवृति होने पर ब्रह्म रहेगा तो माया के बिना ब्रह्म रहने से ब्रह्म माया से भिन्न है माया ब्रह्म से भिन्न नहीं तमस प्रस्ताद सब ब्रह्मा और सर्वात्मक ही जो ज्ञान हो जाता है वो सर्व ब्रह्म हो जाता है ब्रह्म वेद ब्रह्म भगवती ब्रह्म कौन है सर्वात्म ब्रह्म है जो ब्रह्मा शिव इंद्र यम अग्नि वरुण जितने देवता जड़ चेतन जितने सब दिखते हैं वो तो ब्रह्म से भिन्न कुछ है क्या सब ब्रह्म ही है ज्ञान ही सर्वात्मक हो जाता है सब्रह्म स शिव स इंद्र सुअक्षर परम स्वराठ इंद्र शिव ब्रह्मा अक्षर वही अक्षर अविनाशी स्वरूप है और स्वराते, स्वयं राज स्वराट शौक से वही है परमात्मा ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है ब्रह्म सर्वात्मक है इसलिए ज्ञान होने पर सर्वात्मक हो जाता है जब उपासना करता ध्यान करता है सगुण ब्रह्म ब्रह्म लोक प्राप्त करता है और यदि ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही जीते जी सर्वात्मक ब्रह्म रूप हो जाता है जो ब्रह्म लोक कहते हैं जहां सगुण ब्रह्म ध्यान करके कोई कैलाश कहते हैं कोई वैकुंड कहते कोई कुछ अलग अलग शब्द प्रयोग करते हैं जितने शब्द से सब कहते हैं गोलोक आदि सब ब्रह्म लोकों का नाम है ब्रह्म लोक में सब अलग अलग लोग शिव रहते तो कैलाश है शिव कृष्ण रहते तो गोलक है ब्रह्म लोक है ये सब अलग अलग नाम से कहा जाता है वैकुंठ भी कहा जाता है स्वर्ग के अंतर्गत स्वर्ग में से आरंभ करके स्व महजन तप सत्य स्थान भिन्न है तो ब्रह्म लोक प्राप्त करते सगुण ब्रह्म ध्यान करने वाला ब्रह्म लोग प्राप्त करेगा और यदि निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान साक्षात्कार कर लेता है तो जीते जी, जी मुक्त हो जाता है सर्वात्मक ब्रह्म हो जाता है सब सा ब्रह्म स शिव इसमें कहा गया जो ब्रह्म माया से पर तम उसका ज्ञान के लिए तो सगुण का भी कहा गया और निर्गुण का भी ध्यान निर्गुण का भी स्वरूप कहा गया यदि सगुण का है तो ध्यान करके ब्रह्मलोक कर प्राप्त करेगा और निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान अस्मि ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा वह असौ ऐसा नहीं तद ऐसा नहीं अहम अस्मी निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान अहम अस्मी तो ज्ञान के लिए जो चिंतन अभ्यास करते हैं अहम ब्रह्मास्मि ऐसा नहीं होता है तो कोई कोई कहते ज्ञान होने के बाद ही अहम ब्रह्मास्मि प्रयोग होगा शब्द प्रयोग करने के लिए कहने के लिए जो अहम ब्रह्मास्मि जो चिंतन करता है ज्ञान होने के बाद चिंतन करेगा या पहले चिंतन करेगा ज्ञान होने के बाद चिंतन की जो नहीं तो कोई कहते पहले नहीं कर सकते ज्ञान हो जाएगा तो अहम ब्रह्माष्टमी ज्ञान होने के बाद नहीं पहले अभ्यास करते तो ज्ञान होगा तो जो श्रवण मनन करते वो तो समझ लेते हैं जीव ब्रह्मी के कथा तत्व वाक्य तो, तो उनको तो कोई आपत्ति नहीं है अहम ब्रह्म चिंतन करने के लिए जो लक्ष्यार्थ को नहीं जान पाते हैं, तत्पद का तम पद का अर्थ लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य बाकी जितने विरोध है माया के कारण है औपाधिक का भेद है वास्तव भेद नहीं ये विचार करने पर निश्चय होता है श्रवण मनन करने पर लक्षार्थ का निरूपण बार बार करे त्वम पद के लक्ष्यार्थ विचार करे देहादि से विलक्षण में चेतना हूँ ऐसा जानने पर तत्पर लक्षार्थ तत्पद के लक्ष्यार्थ के, के साथ त्वम पद का लक्ष्यार्थी एकता में कोई विरोध नहीं है चिंतन कर सकता है जो ऐसा नहीं कर पाते हैं उनके लता लग, कैसे एक होगा इसलिए भेद दृष्टिया उपासना करते है ठीक है भेद दृष्टिया भी उपासना करे उपासना में सबसे श्रेष्ठ से है आंगर उपासना। अहंगारोपासना विद्या पंचदश अर भाव ब्रह्मस्मी चिंतता अप्यस प्राप्यते ध्याना ब्रह्म किं पुनः अनुभूते भाव अनुभव अन्भव नहीं होने पर भी ब्रह्मस्मी चिंतता ऐसी ही चिंता न करो अहमस्में ब्रह्म यही कि अनुभवने पर चिंता करना जिनको श्रवण से लक्ष्यार्थ निश्चय हो गया वो तो चिंतन करते हैं नहीं हो सकता है लक्ष्यार्थ नहीं होता है तो भी तत्व से आदि के द्वारा तो कहा अरे अद्वितीय ब्रह्म कहा गया स्वगतव सजाते बिजाते भेद रहते एक ही ब्रह्म है भगवान भी कहते वासुदेव सर्वम एक ही तत्व है इसलिए अनुभव नहीं होने पर भी ब्रह्माष्टमी तेव चिंत आम इसे चिंतन करे चिंतन करने से क्या लाभ होगा कहते ध्यान करके कोई मनुष्य देवताओं का ध्यान करता है देवत्व को प्राप्त कर लेता है विद्यादेवलोक अभी ध्यान करते समय स्वयं देवता है क्या नहीं अभी देवत्व समय है विद्यमान नहीं है ध्यान से प्राप्त हो जाता है अपनी असत प्राप्य थे ध्यानात्थ मनुष्य अभी ध्यान करता है देवत्व समय असत अविद्यमान है तो भी प्राप्त हो जाता है ध्यान से असत अभी ध्यानात् प्राप्य जो अविद्यमान है ध्यान से प्राप्त हो जाता है अणिमा आदि लघिमा आदि ऐश्वर्य जो कोई प्राप्त कर लेता है ब्रह्म को तो प्राप्त कर लेता है ध्यान उपासना करके जो विद्यमान नहीं है अप्यसत प्राप्त ध्यानार्थ्रह्म है अप्राप्त है नित्याप्तम ब्रह्म किम पुनः जो अप्राप्त है अविद्यमान है देवत्व उसको भी यदि ध्यान से प्राप्त कर सकते हैं जो नित्य प्राप्त ब्रह्म है स्वस्वरूप उसमें क्या कहना अहम ब्रह्म चिंतन करे देवता का ध्यान करके देवत्व को प्राप्त कर लेते है जो देवत्व विद्यमान है ही नहीं अब विद्यमान वस्तु की भी प्राप्ति हो जाती ध्यान से और ब्रह्मत तो ब्रह्म किम ब्रह्मत नित्य प्राप्त है उसके लिए क्या कहना है इसलिए मैं ब्रह्म ध्यान करे तो ब्रह्मत्व तो को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है तो नहीं समझ पाए तो भी यदि कोई चिंतन करे अहम ब्रह्म ऐसे चिंतन सबसे है ध्यान सब ध्यान उपासना से बढ़ करके इसको कहते अहम ग्रह उपासना अहमअमी अहम ब्रह्म ऐसे चिंतन करना तो उसमें ज्ञान विचार से होता है बाकी सभी सविशेष का ध्यान होता है और निर्विशेष को समझ करके सभी सविशेष को समझ करके अहमअमी ब्रह्म निर्विशेष तो अथवा सविशेष अहम ब्रह्म ये अहंग्रह उपासना दोनों में होती है निर्विशेष के साथ ही अहम ब्रह्म अथा सविशेष की शादी भी जीतने उपासना कही गई अहंग्र उपासना समय श्रेष्ठ है ओ सहनावत सहनऊन सह वीर कर्वहै तेजस्वी नीतमस्तु मा विदृषाव